प्रेमचंद की कहानी सुभागी और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जो भर भी कम प्यार ना करते थे रामू जवान होकर भी कुछ काट का उल्लू था सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती की कहीं लड़की पर देवताओं की आंख ना पड़ जाए अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है कोई सुभागी का बखान न करे इसलिए वो अनायास ही उसे डांटती रहती थी बखान से बच्चे बिगड़ जाते हैं ये भय तो न था भय था नजर का वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई घर में कोहराम मचा हुआ था लक्ष्मी पछाड़ खाती थी तुलसी सिर पीटते थे उन्हें रोते देख सुभागी भी रोती थी बार बार माँ से पूछती क्यों रोती हो अम्मा मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊंगी तुम क्यों रोती हो उसकी भोली बातें सुनकर माँ का दिल और भी फटा जाता था वो सोचती थी ईश्वर, तुम्हारी यही लीला है जो खेल खेलते हो वो दूसरों को दुख देकर ऐसा तो पागल करते हैं आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने में भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं ऐसा खेल किस काम का की दूसरे रोए और तुम हंसो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 जवान लड़की का यूं फिरना ठीक नहीं जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं तो क्यों सोच विचार करते हो तुलसी ने कहा भाई मैं तो तैयार हूँ लेकिन जब सुभागी भी माने ये तो किसी तरह राजी नहीं होती हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा बेटी हम तेरे ही भले की कहते हैं माँ बाप अब बूढ़े हुए उनका क्या भरोसा तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी सुभागी ने सिर झुकाकर कहा चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता मुझे आराम की चिंता नहीं मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ और जो काम तुम कहो वो सिर आंखों के बल करूंगी मगर घर बसाने को मुझसे ना कहो जब मेरी चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना अगर मैं सच्चे बाप की बेटी हूँ तो बात की भी पक्की होंगी फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान है मेरी क्या हस्ती की अभी कुछ कहूँ उज्जड़ रामू बोला तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे न रहना यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है रामू की दुल्हन रामू से भी दो उंगल ऊंची थी मटककर बोली हमने किसी का कर्ज थोड़े खाया है कि जन्म भर बैठे भरा करें यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए पहनने को भी महीन चाहिए ये हमारे बूते की बात नहीं है सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा भाभी मैंने तो तुम्हारा आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं तुम अपनी देखो मेरी चिंता न करो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 तुलसी चिलम के भक्त थे उन्हें बार बार चिलम पिलाती, जहां तक उसका बस चलता, को को कोई काम ना करने देती। हां भाई पिला रोकती सोचती ये तो जवान आदमी है ये न काम करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी मगर रामू को ये बुरा लगता अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है यहाँ तक कि एक दिन वो जामे से बाहर हो गया सुभागी से बोला अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो तब सेवा करो तो मालूम होगा कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी दूसरों के बल पर वाह वाह लेना आसान है बहादुर वो है जो अपने बल पर काम करे सुभागी ने तो कुछ जवाब ना दिया बात बढ़ जाने का भय था मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे महतो से न रहा गया बोले क्या है रामू उस गरीबन से क्यों लड़ते हो रामू पास आकर बोला तुम क्यों बीच में कूद पड़े मैं तो उसको कहता था तुलसी ने कहा जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते मेरे पीछे जो चाहे करना बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया रामू कहा आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं सहा जाता अच्छी बात है अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा मैं कल गाँव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा तुम चाहे छूट जाओ सुबहगी नहीं छूट सकती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 मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वो लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं है गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा क्यों जी तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो राम राम रामू ने ढिठाई से कहा जब एक में ना गुजर हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है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 भगवान ऐसा बेटा सातवे बैरी को भी ना दे लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हो सहसा सुभागी आकर बोली दादा ये सब बांट बखरा मेरे ही कारण तो हो रहा है मुझे क्यों नहीं अलग कर देते मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा भी करती रहूंगी पर रहूंगी अलग यूँ घर का बारह होना मुझसे नहीं देखा जाता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 बटवारा होते ही मेहतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ ना कुछ करते ही रहते थे पर अब उन्हें पूरा विश्राम था पहले दोनों दूध घी को तरसते थे अब सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है अच्छा भोजन ना मिले तो वे किसके आधार पर रहे चौधरी ने बहुत विरोध किया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 दो मर्दों का काम भी करती है उस पर माँ बाप की सेवा भी की जाती है सज्जन सिंह तो कहते, ये इस जन्म की देवी है। मगर शायद मेहतो को सुख बहुत दिन तक भोगना ना लिखा था सात आठ दिन से महतो को जोर का बुखार चढ़ा हुआ था देह पर कपड़ों का तार भी नहीं रहने देते लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी सुभागी पानी लिए खड़ी है अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था पर जब तक वो पानी लाए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 उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा दादा को क्या हुआ दीदी सुभागु के पहले रामू बोल उठा हुआ क्या है अभी कोई मरे थोड़ी ही जाते हैं सुभागी ने फिर उससे कुछ ना कहा सीधे सज्जन सिंह के पास गई उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं स्त्री ने कहा इसमें प्रिया चरित्र की कौन सी बात है चले क्यों नहीं जाते मैं नहीं जाने का जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहे मर भी जाए तो ना जाऊं स्त्री मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे तब कहा भागोगे कभी नहीं सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी तुम्हारे रहते ये क्यों करने लगी जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए और कैसे नहीं जी ये अच्छी बात नहीं है चलो देख आए कुछ भी हो बाप ही तो हैं फिर गाँव में कौन सा मुंह दिखाओगे रामू बोला चुप रहो मुझे उपदेश मत दो उधर बाबू साहब ने जो ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ चले आए यहाँ पहुंचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए मौत का आतंक छाया हुआ था सजल नेत्र होकर बोले महतो भाई कैसा जी है महतो जैसे नींद से जागकर बोला बहुत अच्छा है भैया अब तो चलने की बेला है सुभागी के पिता अब तुम ही हो उसे तुम्ही को सौंपे जाता हूँ सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा भैया मेह घबराओ मत भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा तुम निश्चिंत रहो मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को, को कोई तिरछी आंख से ना देखेगा और इच्छा हो तो वो भी कह दो मेहता ने विनीत नेत्रों से देख कहा और कुछ नहीं भैया भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे सज्जन सिंह बोले रामू को बुलाकर लाता हूँ उससे जो भूल चुक हुई हो क्षमा कर दो मैं तो बोले ना भैया उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारियां होने लगी रामू को गांव भर ने समझाया पर वो अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ कहा जिस पिता ने मरते समय भी मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया ना वो मेरा पिता न मैं उसका पुत्र लक्ष्मी ने दाह क्रिया की इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने ना जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब का सामान आने लगा, तो गांव वालों की आंखें खुल गई बर्तन कपड़े घी शक्कर सभी सामान इफरात से जमा हो गए रामू देख देख कर जलता था और सुभागी उसे जलाने ही के लिए सबको सामान दिखाती थी लक्ष्मी ने कहा बेटी घर देख कर खर्च करो अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है आप ही कुआं खोदना और पानी पीना है सुभागी बोली बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा चाहे घर रहे या जाए बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है वो समझते होंगे इन दोनों के किए कुछ ना होगा उनका ये घमंड तोड़ दूंगी लक्ष्मी चुप हो रही तेरहवीं के दिन आठ गाँव के ब्राह्मणों का भोज हुआ चारों तरफ वहा वहा मच गई पिछले पहर का समय था लोग भोजन करके चले गए थे लक्ष्मी थककर सो गई थी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 उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि मेरा बल, मेरी सुमति मानो सबसे में वंचित हो गई उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी मुझे स्वामी से सामने उठा लेना मगर उसकी विनती स्वीकार न हुई मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं है वही लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी जो दूसरों को सीख दिया करती थी अब बोरी हो गई है सीधी सी बात करते नहीं बनती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 तीन सौ रूपये पिता के लिए लगे थे लगभग दो सौ रुपए माता के काम में लगे पांच सौ रुपए का रिंद था जान मगर वो हिम्मत ना हारती थी तीन साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे दिन भर खेतीबाड़ी का, का काम करने के बाद वो रात को चार चार पसेरी आटा पीस डालती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 आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया वो चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है कहो कहू कि ना कहू मगर वचन दो कि मानोगी सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा दादा आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी मेरा रोया रोया आपका गुलाम है सज्जन सिंह बोले अगर तुम्हारे मन में ये भाव है तो मैं ना कहूंगा मैंने अब तक तुमसे इसलिए न कहा कि तुम अपने आप को देनदार समझ रही थी अब रुपए चुक गए मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं रत्ती भर भी नहीं बोलो कहूँ सुभागी बोली आपकी जो आज्ञा हो देखो इनकार ना करना नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुना दिखाऊंगा क्या आज्ञा है सज्जन सिंह बोले मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो मैं जात पात का कायल हूँ मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है तुमने उसे बारहा देखा बोलो मंजूर करती हो सुभागी बोली दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं तुम साक्षात भगवती का अवतार हो मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो तुमने मेरी बात रख ली मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा कहानी समाप्त कहानी समाप्त समाप्त